श्री ये गुरु कर्ण सरोज निज नम कर सुभा रघु विमल पंचाय सुंद्र की सुख नमती युवा संख्या सैंतीस के बाद चरित संवारे ही काल चपुर रतवारे सदा सुनता दर नर नारी सोरोवर मानस अदिकारी अति खल जे दिशई बगतागा शरण कटन जाइ भागा अम्बुक के सुवार समान ज्ञान विषय कथार सुना कारण आवत ही हारे कानी पात बला तचारे आवत य कठिनाई राम कृपा दिन आई न जाई कठिन कुसंग्रत पंथ कराला के वचन बाघ हरिद्वालाय नाना ये अति दुर्गम से लोशाला षमदना नदी कुतर्क भयंकर श्रद्धा संबल रही शन तो कर नमयती जुमन प्रिय रघुनाथ प्रिय रघुनाथी मानदी ग से मानस किस प्रकार के अपने आंतरिक जगत में स्थित और सूक्ष्म है उसका वर्णन कर दिया अंत ने बता दिया उसमें देखो इस काल के रखवाले भी है जो सरोवर की रक्षा करने वाले हैं वो भी सरोवर के ही पास बात करते हैं संत लोग तो बात करते ही है साधु संत सज्जन लोग भगवान के भक्त लोग ये सब लोग तो इसमें सरोवर के आस पास नहीं लेकिन इसके सरोवर के रक्षक में वो भी वही बात करते हैं तो वो जो, जो है रक्षक इनको कौन समझा जाए लेकिन जो इसको जैसा ये सरोवर है इसकी शुद्धता पवित्रता को बनाए रखें इसमें गड़बड़ी में पैदा हो उसमें ये गांव ही चरित्र समारे जो लोग इस कथा को संभाल करके गाते हैं संभाल के गाते हैं कि मैंने जो उसका जो तात्पर्य है जो उसका भाव है उसी भाव को मेंटेन रखते हुए उसी प्रकार से इस कथा को सुनाते हैं उसको कलुषित नहीं करते ऐसी इस प्रकार से कथा नहीं कहते जिसमें तो सुने दोष दिखाई देने लगे ये कथा तो भगवान के चलते बिल्कुल निर्दोष है उसी प्रकार से कहना चाहिए जिससे कि निर्दोषता की बनी रहे किसी जी में भगवान की कथा सुनाई और कहीं कहीं तो इस प्रकार के प्रसंग आए जहां जिसको किस सुन करके इनको लगा कि लोग बात इसको जो है वो गलत अर्थ लगा लेंगे उसका ध्यान भी उत्पन्न होगी तो फिर उन्होंने उसको संभाला राम के उत्पन्न होने का वे भगवान राम बनने गए सीता जी का हरण हुआ तो भगवान राम सीताजी के वियोग में दुखित हो गए अब इसका कोई गलत अर्थ न लगाए इसलिए तुलसीदास तो ने उसको स्पष्ट इस किया माने जो भाव जो है रामायण का भगवान के चरित्रों का वो तात्पर्य है वो सुरक्षित रखना आवश्यक है अब ये तो बता ही पड़ेगा कि सीता जी हरण हो गया तो कोई भगवान राम प्रसन्न तो होगा गए नहीं रहे हो गया तो चलो सीता जी का अनुभव छुट्टी हो, हो गई मन में हम उनके लिए घूम रहे थोड़ी तो बड़ी तकलीफ थी और दुख कोई कह सकते तो सीता जी का हरण हुआ तो भगवान राम को दुख चाहिए लेकिन दुख भी नहीं होना चाहिए भगवान राम परमात्मा पर दोनों तो दुख के अब अच्छा संभालो कथा तो ये समस्या आती कथा को संभालो संभालो तब तो जल्दीदास तो ने उसको संभाला कहते तो हैं देखो ये भगवान इस प्रकार से चल तस्लिए करते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं एक तो वो लोग जो विषयी लोग हैं और दूसरे वृत्त लोग जो विषयी लोगों के लिए तो भगवान ने शिक्षा दी को तो भगवान तक अवतार लेते हैं तो उनको भी इस प्रकार से जहाँ आसक्ति मोह होती है तो वहां दुख उठाना पड़ता है तो विषय लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें और दरक्त बने नहीं। नहीं। और दरक्त लोगों के लिए भी भगवान ने शिक्षा दी, दी। ताकि वे लोग भी उनका वहराज और भी दृढ़ हो इसलिए भगवान ने इस प्रकार का कार्य किया कि तो ये कारण अक्सर तुलसीदास ने बता करके भगवान के चरित्र की जो गुणता है वो बनाए रखी और उनको जो वो हो दुख हुआ वो तो भी एक प्रकार का नाटक है अन्य लोगों को शिक्षा के लिए है ये भगवान को इस प्रकार बताया तो ये संभाल लिया इस प्रकार तो जगह जगह कथा इस प्रकार की आती है उसको संभालते रहते हैं विस्वादी जी के साथ गए तब तो काड़का को मारना पड़ा तो ये हुआ समस्या आई कि काड़का एक स्त्री है उसको मारेंगे तो अपराध लगेगा छत्री के लिए उसी राशि में वहाँ पर भी समस्या को संभाला कथाएं इस प्रकार की आती है लेकिन उनको संभालते संभाल संभाल के कहो लोग उसका गलत अर्थ में लगाने पाओ भगवान राम के चरित्र की जैसे निर्दोष है निर्दोष रहना चाहिए वो बनाकर ये मान ये सरोवर जो बालक के तैयार हुआ जिसमें निर्गुण ब्रह्म सवल ब्रह्म का जल भरा हुआ है कि बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है मधुर है, है ऐसे रहना चाहते उसमें गंदगी न पैदा हो उसमें कटरा न पैदा हो उसमें थूक खखार वगैरह न आने पावे मलमूत्र उसमें न पड़ने पा सरोवर बिल्कुल शुद्ध साफ रहना चाहिए ऐसे कथा कर तो कथा को बचाना भी सही रखना भी जरूरी है इसलिए कहते हैं कि देखो कि यही यही ये कारण ही ये चरित समारे है यही यही कालचक्र रखारे है उसके सरोवर की रक्षा करने वाले और चतुर रक्षक करने वाले रक्षा करने वाले दो प्रकार के हाँ चोर घुसियां किधर से निकलना चोरी कर लिया तो काय रक्षा, चतुर रक्षा कैसा चाहिए जो उसको बचाए रखे होशियारी से रक्षा कर चोरों से ही ज्यादा सावधान रहें तो उसमें जो घुस करके उसको कथा में आकर के विकार उत्पन्न करने वाले हैं उनसे उसको बचाए अन्य लोग बहुत से लोग इस प्रकार के होंगे जिनको नहीं समझ में आई जिनकी बुद्धि मलिन होगी वो इस कथा को समझ नहीं पाएंगे परि जब सुनाएंगे तो उसको देश युक्त करके सुनाएंगे कभी कभी व्यवहार में ऐसे बोलते भी लोग रहे जब भगवान राम को भी इस प्रकार से उन्होंने किया तब हमारी बात कौन सी कहाँ की हम गिनती ऐसे कैसे बोलने लगते हैं तो ये जो है चोरों चोर घुस गए ऐसा बोलना जो वो उसको कथा को दूषित करना इनको बचाए रखें चतुरता के साथ में होशियारी के साथ और सदा समय साथ सादर नारी अब देखो उस कथा को जो है ये है कि उस मैंने रखबारे को मैंने ये नहीं कि कैसे रखवा करते रहो कोई वो न ना अरे भाई अधिकारी लोग भी नाम भी तो करें उसमें उस जल तक पहुंचे भी तो, तो उनको भी जाने देना चाहिए कौन लोग उसके अधिकारी हैं वो सब स्त्री पुरुष उसके अधिकारी हैं जो उसको आदत पूर्वक सुनते हैं ये आदर्श बार बार आता रहता कथा को सुनने के लिए आराम से मानस में जहाँ कहीं देखेंगे तो ने बार बार आग्रह किया कथा आदर पूर्वक सुनने का आदर्श तात्पर्य क्या है मानस कथा की महिमा को ध्यान में रखे क्या चाहे तो महिमा ध्यान में रखे जैसे परम ब्रह्म परमात्मा पूज्य है आदरणीय है महिमावान है ऐसे ही भगवान की कथा भी पूजनीय है आदरणीय है महिमावान है इसलिए भगवान की तरह से ही परमात्मा की तरह से ही कथा में भी आदर बुद्धि हुई है <coughs> भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी परम परमात्मा है अगर कहीं कोई किसी देश का राजा या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है सभा में तो सभा के सब लोग पर चल करके सावधान होकर के बैठ जाते हैं उसका आदर करते हैं खड़े होकर के उसको आसन देते हैं सबक जब तक वो बैठा रहता है तब तो तक सावधान होकर के बैठे रहते हैं आदर भाव से अगर भगवान जो सभा में भगवान स्वयं विराजमान हो तो सभा में क्या करना चाहिए ये समीकर के भगवान राजमान सभा में इसलिए सभा को बड़े संगीन पूर्वक उस तो सभा में बैठना चाहिए जो सभा के नियम है राजा को आदर करने के लिए जिस प्रकार से आदर किया जाता है उस तो प्रकार से आदर भाव से बैठेगा भगवान का आदर कर रहे हैं इसलिए तो अब ये है कि राजा लोग अगर इस प्रकार के विशिष्ट कोष से दिखाई देते हैं तो जिनकी भौतिक दृश्य है वो तो उधारण तो वो कर लेते हैं लेकिन उनकी भौतिक दृष्टि वालों को परमात्मा सभा में बैठा नहीं दिखाई देता तो सागर नहीं कर पाते लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष है उनको तो दिखाई देता है ये आध्यात्मिक सभा है इसमें भगवान विराजमान है और उनके भगवान का आदर होना चाहिए आदर होने के लिए सभा में जब किसी का आदर करके सभा बैठती है तो कैसे बैठते हैं सभा होती उसके पहले आकर के बैठते हैं होकर के बैठते हैं जी जितने भी आप देखो कल्पना करो जो जो बातें नियम की हैं वही वही उस सभा तो में व्यक्ति को पालन करना चाहिए उसी प्रकार उस सभा में बैठकर के जहां इस प्रकार की सभा होगी आपस में बातचीत लोग बैठ करके नहीं करेंगे वो अनादर हो जाएगा इसलिए बात नहीं करेंगे आपस कर तो में सावधान होकर के को सुनेंगे तो सभा में जहां पर भगवान बैठे होंगे विशिष्ट पूजा आदरणीय व्यक्ति हो या भगवान स्वयं हो उस तो सभा में कोई व्यक्ति लापरवाही करे उ तो अनादर हो गया बातें करने लगा तो अनादर हो गया उस तो सभा में कोई व्यक्ति किसी से पूछे मानो उससे कोई प्रश्न करे किसी व्यक्ति से सभा से बे और वो व्यक्ति ध्यान नहीं न देमुख ही तो न उस तरह तो क्या कहेंगे आदरपूर्वक बैठा हुए ये सब जितने भी नियम है सामान्य से कुछ नियम गिनाए इस प्रकार से नियमों को जो पालन करता है सभा में ये वो आदरपूर्वक सुनता ऐसी भगवान की कथा भगवत स्वरूप ही है अभी बताई कि जब तुलसीदास जी ने समय सोलह में उसकी रचना की तो ये कथा उसी प्रकार से अवतीर्ण होती है जैसे भगवान ने बता अब कथा का भी उसी प्रकार से आदर होना चाहिए भगवान राम का आदर होता है जब आदर होगा तो उसका फल भी दिखाई देगा अगर कोई ये समझेगा रहे कथा वथा कुछ नहीं होता है भगवान रगाम कुछ नहीं होते तो जब आदर नहीं होगा भक्ति नहीं होगी तो उसका फल क्या होगा? नहीं कोई कहे कि हमने की कथा सुनी लेकर सब देखा देखा तो भाई आदर दुर्व सुनी नहीं प्रेम दुर्वक सुनी नहीं इसलिए बेकार होगी लेकिन आदर प्रदर्शन सुने, प्रेम प्रवर्शन सुने, और जो उसके नियम है उस प्रकार से तो उस नियम के साथ में सुने, तो आप देखेंगे कि कथा जो है उसी प्रकार से फलदायी जी स्वीकृत तो सादर सुनी सदानर नारी कई सरोवर मानस अधिकारी वो जो तो मानव उसके जो है वह सरोवर है श्रेष्ठ देवताओं से गिनती और वो उसके अधिकारी है या जो में देवता लोग आते हैं वो स्नान करते हैं वो कहलाश पर्वत मान करोगा देवताओं का मानसरोवर, होगा देव सर कहलाता है अब यहां पर स्नान करो मानस के मान लिए जो स्नान करने आएंगे और तो इसमें इसको सुनने आएंगे वे भी सब सुरवर है सुरवर के समान है, है। देवताओं के समान है लोग जो आदर पूर्व कथा को सुनते हैं अब ये कहते हैं कि देखो तो इस कथा से संबंध रखने वाले संसार में चार प्रकार के पहले वो देती है जो इस कथा को कोई इंटरेस्ट नहीं रखते दूसरे वे हैं जो कथा में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन कथा को ढंग से सुन नहीं पाते पहुंच नहीं पाते और तीसरे लोग वे हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में कथा तक तो पहुंचते हैं और पहुंच करके सुनते भी हैं लेकिन सुनने पर भी उसका जैसा लाभ होना चाहिए नहीं प्राप्त करता चौथे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो जाते हैं कथा को आदर पूर्वक सुनकर उसका पूरा लाभ तो उठाते हैं तुलसी राशि ने क्रमशः इस चार प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन आगे किया एक के बाद एक तो इन चार लोगों का वर्णन करने के बाद में ये मानसरोवर कैसा है ये प्रसंग समाप्त हो जाता है और उसके बाद में तीसरा प्रसंग आएगा पुरुष का जलिया प्रचार करते हुआ यू? वो तीसरी बात रह जायेगी उसके बाद तो कहते हैं कि अति खल जो विषय बगका यही शरण निकटने जाए ये भागा ये पहले प्रकार के लोग व्यक्ति जो अति लोग हैं ये लोग इस कथा को सुनकर समाते नहीं पाप नहीं जाते खल के साथ भी अति लगाना पड़ा है करें उतरें फल पाई सुसंग अगर साधारण खल हो तो उसे सत्संग मिल जाए तो उसमें भी कुछ सुधार की संभावना दिखाई देती है कुछ न कुछ बन जाता है लेकिन अति खल उपास जाएगा बिल्कुल सुनने की बात ही नहीं क्या वैसे, ये लोग अति खल लोग कैसे हैं? कहते हैं कि वो विषयी लोग हैं और बक काग के समान जैसे पृथ्वी के कोई सरोवर हो तो उसमें बगले और कौवे ये सब के सरोवर के पास रहते हैं जो गंदा पानी है जिनमें मछलियां उछलियां वैसी करके कीड़े बीड़े हैं उनको खाने वाले जो बगले उगले हैं वो उनमें रहते हैं लेकिन सरोवर में बगुआ नहीं रहता वहां कौवा नहीं, नहीं पहुँचता क्योंकि उसका जल इतना स्वच्छ निर्मल है कि उनके काम का ही नहीं हो वहाँ जैसा उनका भोजन है वहाँ मिलती ही नहीं विषयी लोगों को तो विषय बातें मिले वही उनका भोजन है बातचीत हो तो भी विषय हो खाना पीना जो है तो वो भी विषय इंद्री भोगों को सुख देने वाला हो तो तो कहेंगे हाँ कुछ काम की बात है और बाकी अगर ये सब नहीं है तो फिजूल की बात क्या टाइम बर्बाद करो इसलिए ऐसे लोग जो है वो विषयी लोग अति खल हैं वे लोग इस कथा को ध्यान नहीं देते सुनते नहीं दूर रहते हैं उससे ये, स, ये सर निकट में भागा उनको अभागा भी बताए कि ये लोग अभागे लोग हैं बिल्कुल सबसे ज्यादा दुर्भाग्य व्यक्तियों का यही है कि इनको अध्यात्म विद्या से धर्म से परमार्थ से इनका कोई प्रयोजन इनको को नहीं होता ये संसारी भोगों में इत्य अधिक लिप्त होते हैं कि उससे उनको निकलना उनके लिए मुश्किल होता है कोई व्यक्ति का संसार में ऐसा कोई नहीं होता कि मेरा विसाई विषय हो आप जरा भी न हो ऐसा नहीं होता है अगर न होते तो, तो सीधा की ऐसी कैटेगरी में इनको क्यों तो रख देते अति खंड भी हैं विषयी लोग में, जिनको अगर ये रामायण क्या वेदांत क्या किसी भी धर्म की चर्चा कहीं कुछ ग्रंथ की किसी की करो तो उनको हमारा कोई मतलब हम हम तो भाई संसारी आदमी कौन से उन्होंने अपने ऊपर पूरा पक्का लगा रखा हम संसारी विषय लोग हैं हमको कोई वो तो कोई दूसरी ही जाति के लोग होते हैं वो मनुष्य को उनकी बनावट रचना कोई दूसरे प्रकार की होती है जो लोग आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाते हैं हमको इससे कोई नहीं <laughs> अब आगे बताते हैं देखो सम्मुख सुनाना विषय जैसे बगलों के लिए और कबू इत्यादि को खाने के लिए सम्मुख चाहिए भेग चाहिए चाहिए ऐसा तालाब हो जिसमें शिवार फैला हो शिवार के माने वो घास हरी हरी घास दोस्तों ऊपर पानी के ऊपर घास ऐसी छा जाती छोटी छोटी पत्तियों की कायी ऐसी और वो जाल ऐसा फैल जाता है उसमें तो फिर उसमें बहुत से कीड़े उसमें रहते हैं उस जाल में पत्तों के नीचे जड़ों में पत्तों के बीच में तो फिर ये बगले वगैरह जो है कौए वगैरह वो जाते हैं ये पक्षी इस प्रकार के हैं तो उसमें जाकर कोने कीड़ों को खाते हैं इसलिए जिस रोवर में ये सब हो तो, तो, तो, तो, तो बगलुओं का काम है कौओं का काम है और जहाँ बिल्कुल साफ पानी हो तो साफ पानी देख लेकर कौए बगले कि इसमें तो कहीं कुछ हमारे खाने की चीज है नहीं इसलिए पास नहीं जाएगा ऐसे भेद के मेडक जहाँ कहीं मेडक हो तो भी उनके बगलों को खाने के लिए मिले लेकिन इसमें जो मानसरोवर है ये इस मानसरोवर में रामचरित मानस के मानसरोवर में मेडक विषय भी, भी नहीं और सम्भुक सम्भुक के माने है शिप सिप के भीतर जो कीड़ा होता है उसे भी ये लोग खाते हैं कि बगले वगैरह तो कहते वो भी सीपे नहीं इस पर सम्बुक् भेद सुधार समाना ये नहीं हो सुने यहाँ ने विषय कथा सुनाना इस प्रकार से जैसे ये तालाबों में सम्बुक् इत्यादि हो ऐसी कथा में विषय विषयों की चर्चा होती है वो यहाँ कुछ है नहीं इस कथा में विषय भोगों की तो कोई बात ही नहीं जैसे सेकंड ग्रेड के थर्ड ग्रेड के साहित्य होते हैं उपन्यास तो है कहानियां हैं उनमें सब में विषयों की बातें ही भरी पड़ी हैं तो उस प्रकार की कथा लोग जो विषयी लोग हैं उनको वो कथाएं अच्छी लगती है पैसा भी खर्च करते हैं पढ़ते भी हैं आते भी पड़ते हैं उसी में अपने अच्छा लगता है उनको इंटरेस्ट आता है लेकिन वही रामचरितमानस पढ़े तो उनको वो कथा अच्छा हो लगी तो ये ऐसे लोग हैं अति ख़ाले हैं उनकी बात कहते हैं बहुत ही विषय उनकी बात कहते हैं लेकिन तुलसीदास जी जो कम खल हैं उनको ये भी कहा कि तो देखो ये कथा जो है वो जो लोग कथा किन के उपयोगी ये पहले बता चुके हैं तो जो कि विद्वान है वो विमान व्यक्ति है ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो कथा बहुत अच्छी है लेकिन जो लोग खल लोग हैं उनको भी कथा काम की है खलों के किस काम की है कि इस कथा को सुनते हैं इसका उपहास करते हैं ये तो खल है कम से कम कथा सुनते पढ़ते तो उपहास तो करेंगे कथा मारे नहीं तो हंसी क्या उड़ाएंगे तो कम से कम कथा सुनते हैं हंसी उड़ाने के लिए करते हैं लोग तो खाले और आते खाले हैं वो हंसी उड़ाने के लिए भी तो कथा नहीं सुने बिल्कुल सुनेंगे मैं तो ये कहते हैं कि यहाँ न विषय कथा रचना ना और कही कारण है आते ही हारे इस कारण से ये <सिक्ति> अपने हृदय में हार जाते हैं यहाँ आते नहीं मान <सिक्ति> जैसे बगले वगैरह यहाँ पर मानसरोवर नहीं जाते वो जानते कि हमारा भोजन कुछ मिलता नहीं है इसलिए देखेंगे भाग जाएंगे हमारे काम का कुछ नहीं तो ये हारे बोल दिया उनका इसी प्रकार से कथा सुनने वाले लोगों को जब इस कथा में कोई विषय का की बातें नहीं मिलती हैं ज्ञान की बातें बुद्धि लगाओ बड़ा तर्क ये सब बातें समझने की कोशिश करो तभी कथा काम की है तो कहते हैं ऐसे लोग जो वो विषयी लोगों को ये बातें पसंद नहीं है इसलिए वो इसके पास नहीं आते काम ही काज बलाकुचारे ये कामी विषयी लोग हैं वो काक और बलाक के समाज इनके लिए तुलसी राशि विचारे कह करके इनके ऊपर सहानुभूति व्यक्त करते हैं ऐसे ही लोगों का प्रसंग गीता में भी आता है भगवान भी उनका उल्लेख जब करते हैं तो सहानुभूति पूर्वक करते हैं मैंने ऐसा नहीं कि उनको गालियां नहीं देते हैं कैसे दुष्ट हैं ऐसे ही है? अरे खल है और अधम कोटिके हैं ये सब बोलेंगे लेकिन उनको इसलिए बोलेंगे जिससे कि उनको ये पता चले कि उनका कहां किस स्तर के हैं क्या दोष उनमें इसलिए बोले लेकिन उनको बिचारे कह करके ये भी उनसे सहानुभूत भी है कि आगे पीछे कभी न कभी उनका सुधार हो तो अच्छा है वे अपने दुर्भाग्यों को समझे विषयों में निरय हुए हैं उनका दुर्भाग्य है तो पहले प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन हो गया जिनका की कथा से कोई संबंध नहीं आते उनकी बात अब दूसरे प्रकार को सुनो दूसरे कैसे हैं आवे यही सारे अति कठिनाई कुछ लोग अपने घर बैठे बैठे वही सोचते हैं कि कथा हो रही कथा सुननी चाहिए बस सुननी चाहिए कथा हमें भी सुननी चाहिए और लोग सुनने आते हैं हम भी सुने कथा बस वही बैठे बैठे सोच रहे हैं लेकिन कथा सुनने चले अरे बड़ा मुश्किल है कैसे सुन जाऊंगा कथा सुनने के लिए जाना उनके लिए बड़ा कठिन राम कृपा दोनों आए न जाई कहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कथा नहीं है तो कथा सुनना चाहते हुए भी अपने घर वही बैठे हैं कथा सुनने के लिए निकल नहीं सकते जा नहीं सकते भाई कौन उनको रोके हुए घर में वहां क्यों नहीं जाने देते तो सब बताते हैं देखोगी कठिन कुपंथ कुसंध कुपंथ कराला कहते उनके लिए वहां तक तो पहुँचना जो वो जो कुसंग है वो कुपंत की तरह से कराल कुपंत की तरह से जैसे मानसरोवर हिमालय पर्वत के ऊपर मानसरोवर है जाओ तो जंगलों में से होकर के पहाड़ी क्षेत्रों में, में से होकर के जाना पड़ता है झाड़ी झंखारों में से होकर जाना पड़ता है बनने से होकर भी जाना पड़ता है तो वैसे ही उस रास्ते में कठिन देखता रहे रास्ता बड़ा कठिन है कौन मानसरोवर तक जाओ ऐसी करके इनको ये दिखाई देता है कथा सुनने वालों को कि उनके साथ में जो कुसंग है वो कुपंथ की तरह से कुसंग है कुसंग वो तो स्वयं तो कथा सुनना चाहते हैं लेकिन उनके जितने साथी हैं वो अति खल उनका साथ किए हुए हैं तो वो जहाँ कहीं कोई व्यक्ति के मन में आया भी की कथा हो रही है बड़ी सुंदर कथा सुनाने वाले विद्वान पंडित लोग आए हुए हैं चलो कथा सुने तो उनके साथी क्या कहीं पागल हो जाएगा कथा सुनने जाओगे तुम्हें कहा कथा क्या नहीं सुनूंगी आधुनिक लोगों के लिए कथा थोड़ा है ये तो खुरन्य लोग हैं पागल लोग हैं बुढ़े ठुड्ढे हैं उनके लिए सुनने के लिए तुम्हें क्या कथा है सुनने लो ऐसे करके जहां उनको बोल दिया तहां जो कुछ हिम्मत थी वो तो ठंडे हो गए आप नहीं जा सकते कुसंग जो है पहले तो बाधक बनता है उनको कथा लिखा तीन के वचन बाग हरि ब्याला कहते हैं उनके वचन जो है वो ब्याज हरि और ब्याल के समान बाघ के समान है हरि के मन और ब्याल के मन सत उनके वचन बाग के समान संघ के समान ब्याल के समान जो उनके मित्र हैं उनके वचन तो बाग के समान और जो बड़े लोग उनसे चाचा काबू वगैरह हैं खुद को उनको रोकते हैं तो उनके वचन सिंह के समान और छोटे बच्चे जो उनके हैं उनके वचन शब्द के समान उनको रोकने वाले सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं बराबर के भी होते हैं बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं बराबर के लोग जो है मित्रगण हैं वो कहेंगे हम समझ जाए तो, तो कहीं कागल हो गए ना हम ही समझ कथा सुनने वाले लायक हम लोगों काम की हो तो हम लोग जाए बिटार जाते तो ऐसे तो उनके जो बाघ के समान उनके वचन होंगे अब ये सब लोग जब व्यक्ति को किसी को व्यक्ति को रोकते हैं तो गुर्राते भी हैं तो वो गुर्राना जो है वो बाघ के बचन बोल दिया गुर्राना जो सिंह के बचन की तरह किसी किसी के यहाँ पे घर पे छोटे बच्चे युवक लोग गीता पढ़े रामायण पढ़े तो माँ बाप उनको डांट देते हैं तो तो तुम्हारी पत्नी को उम्र है बेटा डाय बर्बाद करते हो जा पढ़ो तो ऐसे करके जहां उनको डांटना क्या है संग तक गर्जना भी सुना बेचारी हट से किताब किताब धर देंगे किनारे रामायण राम और कहीं कहीं बड़े लोग हैं जैसे कि बाबा दादा हैं, वे लोग अगर रामायण पढ़ने लगे गीता पढ़ने लगे या सुनने जाने लगे तो छोटे बच्चे उनको क्या कहेंगे अरे कहां टाइम बर्बाद करते होगा ज्यादा जोर से डांट नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे कहेंगे अब भी देखो उनको सूझी है ये नहीं होता घर बैठे घर के काम देखें चल रही है वहां पर कथा सुनने के लिए तो वे लोग भी खुब हैं शाम की तरह से धीरे धीरे खुब रहते हैं चलवाते हैं। कहते हैं कथा ही सुननी जाओ कथई सुनो जाकर के करके मत आना तो नहीं यहाँ तक दो दो, दो दो नाव के ऊपर पैर चाहते हो रहे बिचारे डर के मारे कथा तब जो उनको कैसे ना हो सत्य सुरक्षित ना हो घर वाली उसमें अपने डटे रहे कथा सुनने क्यों जा बोलते हैं लोग <laughs> अब तो ये ये बातें इतनी सब जिनके यहाँ ये है कहते हैं इस प्रकार संसार में ऐसे ही होता है तो सब इसी जाति का अनुभव समय का है सब कितने लोगों से मिले कि समाज को भी देखा कैसे कैसे लोग क्या क्या करते हैं उनको सबको उदाहरण देकर के बताते हैं कि कैसे तो अन्य तो लोग जो है वो हो वो लोग तो बाधक बनते ही है और फिर हर व्यक्ति अपने अपने घर में भी बड़ा जंजाल फैला होता है तो कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला घर में भी तमाम काम तमाम खड़े हुए उनका काम जंजाल खड़ा हुआ है यदि दुर्गम शैल विशाला वो घर के काम जंजाल जो है वो दुर्गम शैल भी तरह से है बड़े बड़े पहाड़ जिनको उपकार करना मुश्किल है ऐसे ही विशाल दुर्गम सोटो कभी से काम सुनो गाँव में तो जानवरों को चार आ को खुलकर बांध दो ये करो कथा सुनने का जाओ कि ये घर का काम है हो तमाम तो तो काम करो उसका झाड़ू वाड़ू लगाओ सफाई वाई करो ये सब करो शाम को वही कथा तो शाम को देखो घर के काम फिर तो जानवर गए चढ़ करके उनको दो उनको चारे डारो दूध दो ये सब तमाम काम से पसार के घर के वो बाड़ी के काम है घर के काम है, यही काम नहीं, कहीं-कहीं लड़ाई झगड़ा हो गए मुकदमा चल गया लोगों हाँ। तो को तैयार करो दवाइयों को तैयार करो वकीलों के पास दौड़ो मुकदमे के लिए जाओ इस प्रकार के जंगल दाल तमाम चले देखते हैं कि लोग बाग जो है वो हो पहले तो युवा काल में समझते वृद्धावस्था आएगी तब ये भगवान की कथा सुनेंगे सीखेंगे, साधना करेंगे, सारी जिंदगी सोचते रहते हैं और जब वो समय आता है तब देखते हैं कि सारी जिंदगी की जितनी जंजाल है अब भी सब फैले पड़े हुए हैं इनको समेटना मुश्किल है इस लड़के का विवाह करना उस लड़की का विवाह करना और जिनका विवाह होगा उनकी विदा कराना है उनको फिर उनको भेजना है उनके उनके फिर लड़के, फिर लड़के किसी के किसी के लड़के का लड़का नहीं हुआ तो उसकी वजह से परेशान है ले जाना है देवी देवताओं को दिखाना है डॉक्टरों को दिखाना है अब उनके बच्चे हों तक फिर उनके जिनके बच्चे हो गए उनके बच्चों को भी देखना है वो काम करने वाले उसके बच्चों के माँ बाप जो है वो अपने काम पर गए कुछ और काम कर रहे हैं तो उनके जो बच्चों के बाबा हैं उनको बच्चों को देखना दाखना है उनको करना है एक काम जनजान हो उनकी कथा सुनाओ घर के जंजाल जी तो कितने प्रकार के जंजाल वो कहते के समान पढ़ाए कौन छुट्टी पा और कौन कथा सुनने जा रहे गृह कार्य जंजाला और बन बहु विषम मोह नगमाना नदी को तर्क भयंकर नाना रास्ते में बंदी पड़ता है जैसे सरोवर तक मान सरोवर तक जाओ तो बंदी रास्ते में पड़ेगा तो रास्ते में नदियां भी पड़ेंगी तो ये सब बाधाए रास्ते की बाधाएं हैं ऐसे ही जो लोग भगवान की कथा सुनना भी चाहते हैं उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाए हैं कहते बन विषम वो विषम बन के समान क्या है मोह मद माना मो, मोह मोह के माने क्या होगा? अगर ज्यादा कोई वेदांत का अर्थ न लगाए तो परिवार में जो मोह है घर का जो मोह है उसको छोड़ के कैसे कथा सुनेगा? वो मोह व्यक्ति को कथा दिले नहीं जाने देता मध भी नहीं जाने देता मद के माने क्या है व्यक्ति को अपने विद्या का मद है व्यक्ति को अपने धन का मद है, है? तो जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा है और तो बहुत बड़ा ऑफिसर रहा है आईएएस ऑफिसर वगैरह ऐसा कुछ रहा है और उसका उसको मद है कि हमने इतने इतने स्थान में पहुंचे यही मैंने किया इतना इतना मैं जानता हूँ अब कहो तुम जा के कथा सुनने के लिए जहाँ मैदान में कथा हो रही है वहाँ जाकर जमीन में बैठ करके कथा सुनो तो तो ये तो फिर हमसे नहीं होगा ये बहुत कठिन बात तो ये मर्ग जो है उनके बीच में बाधा डाल देता है नहीं कथा सुन सकते इस प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए एक वर्ग जो है वो हो जो पढ़ा लिखा वर्ग कहलाता है चाहे प्रोफेसर हों कॉलेज के चाहे ऑफिसर्स गजस्टेड ऑफिसर्स हों चाहे जो है वो हो, हो उद्योगपति हों ये सब लोग उसमें नहीं जा पाते वो अपने मद के कारण से उनके साथ में इस प्रकार का मद है कि उनको जाने के लिए उनको इतना सिंबल उनका जीवन नहीं है कि अपने घर से निकले चाहे ना करके के बैठ गए कौन पूछने वाला कौन देखने वाला साधारण व्यक्ति मध्यम को टिका हो तो अपने घर से निकला गया तथा जहां बैठ गया कोई ये वाला नहीं अरे साहब कैसे चले आ रहे हैं अरे साहब यहाँ कैसे बैठ गए अरे साहब ऐसे ऐसा कहने वाला कोई यही नहीं अपने मजे में आए खो चाँजा बैठ लेकिन जिनको इस प्रकार के जो किसी विशेष पद पर हैं अब कहीं कथा हो रही है डीएम आकर के बैठ जाए कैसे बेचारा? विचार है घेर ले ग्यारह साल आप कैसे आ जाए आप कैसे आ जाए आपके, आपके, आपके, आपके जलादीश जलादीश ये बिना बताए सब कैसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है कोई सिक्योरिटी नहीं ये सब कैसे गया तो करने लगेंगे तो वो उसकी वजह अपने पद की वजह से जो है जा ही नहीं सकते तो मत जो है व्यक्ति को ये भी डालता है मोह <गण> मद माना मान सम्मान सम्मान के माने जो है वो अब जो व्यक्ति कथावाचक से भी अपने आप को तो श्रेष्ठ मानता है वो कैसे कथा सुने है? मान के माने अभिमान फिर व्यक्ति का ऐसे <गण> करके ये समस्याएं व्यक्ति जाती आती है इसलिए ये लोग कथा सुनने नहीं जा पाते ये सब रास्ते बीच के बन में जैसे बन की बाधाएं हों इसी प्रकार की ये सब व्यक्ति के अपने ही मन की बाधाएं हैं जैसे मन की बात है जैसे मन की बात है इसमें कोई मित्र मित्र लोगों की तो समस्या है नहीं घर के जंगल की बात तो है नहीं ये तो अपने मन की ही समस्या है मोह भी अपने मन की समस्या है मध भी अपने मन की समस्या है मान भी अपने मन की समस्या है तो इस प्रकार नदी के भयंकर माना और कुतर जो हम नदी जो वो जैसे रास्ते में नदी पड़ जाए तब कह भाई अब वहाँ हमें जाना है तो बीच में इतनी चौड़ी नदी कैसे पार करेंगे इसलिए जा ही नहीं सकते ऐसे ही जो है यहाँ पर कथा सुनने के लिए जाने वाले लोगों के बीच में अगर कुतर्क आ गया तो फिर कथा कैसे सुनेंगे एक तो होता तर्क एक होता कुतर्क जो सत्य बात को जानना हो तो, तो तर्क का प्रयोग करो तो सत्य की प्राप्ति होगी लेकिन कुतर्क जो है वो सत्य के लिए नहीं है कुतर्क सत्य को छिपाने और मिथ्या बात का ही प्रचार करने के लिए कुतर्क किया जाता है तर्क से कुतर्ग जो है बिल्कुल उल्टा है तर्क व्यक्ति को सत्य तक पहुंचा देता है और कुतर्क व्यक्ति को सत्य से हटा करके मिथ्या जाल में फंसा देता है। तो जिन लो जो लोगों की बुद्धि कुतर्क में पड़ी हुई है हा? वे लोग ये तर्क की बातें ज्ञान की बातें अध्यात्म विद्या की बातें इनको कहा पसंद आएंगे कहा जा पाएंगे कुतर्क उनको बीच में रोक लेगा ये कुतर्क किस प्रकार के हैं यहां पर कथा सुनने जाने वाला कोई व्यक्ति है तो कुतर्क क्या है अगर छोटी उम्र का है बच्चा है बाल काल का है तो क्या अभी तो बच्चे खेलने खालने के समय कथा सुनने का क्या समय? मैंने इस कथा का जीवन से कोई उपयोग नहीं है ये वृद्धावस्था में कथा पर लोग के लिए सुनी जाती ये कुतर्क है युवा काल में कोई इस कथा को सुने तो वो कहे युवा काल के लोगों के युवकों के लिए कथा नहीं है ये तो बुद्धि लोगों के लिए कथा है ये कुतर्क है कुतर्क के कारण से कथा नहीं सुन पाते कुछ लोग ये कहते हैं एक व्यक्ति ने बताया कहा कि हमारे हम अकेले यहाँ रहते हैं शहर में जब लड़के बाहर से आते हैं हमारे विदेशों से और जब उनको पता चला कि वृद्धावस्था में आज हम कथा सुनने जाते हैं सत्संग करने जाते हैं तो उन लोगों को बच्चों को बड़ा अफसोस होता है किस बात का कहते हैं पिताजी आपको किस बात की कमी है जो आप जो है इसमें कथा सुनने जाते हैं माने जो लोग जीवन से परास्त हैं और जिन लोगों को महादुख घोर में पड़े हुए हैं समस्याएं उनके जीवन में वो भली कथा सुनने जाए आपकी समाधान करने के लिए जिनके के पास पुत्र है परिवार है धन है ऐसे लोग कथा सुनने जाए तो किस कारण सुनाए क्या प्रयन उनको सुनने का ये कुतर्क है ऐसे ये कंजन कितने कुतर्क आता अब उनके पिता कहते हैं कि नहीं हम खाली बैठे रहते हैं तो ये कथा बहुत अच्छी है बहुत इसमें जो है हमारे काम की है ज्ञान की बातें बहुत हैं ये कोई पैसे से परिवार से ये थोड़ी प्राप्त हो जाती है इसलिए हम इनको सुनने जाते हैं अच्छा तुम्हारे मन को अगर उसमें थोड़ा मनोरंजन होता है तो चले जाओ कोई बात नहीं है लेकिन हम लोगों की बदनामी होती है बच्चों की बदनामी होती है उनके क्या कि बदनामी ये होती है तुम अपने माँ बाप को कोई सुख सुविधा साधन नहीं दे पाए इसलिए बिचारों के मनोरंजन के लिए कथा सुनने जाना पड़ता होता नदी के तर्क भयंकर नाना और जय संबल रहित तो नहीं संतन कर साथ कभी तो देखो तीन बातें आवश्यक हैं तो कथा सुनने जाएगा अगर ये तीन बातें नहीं हैं तो भगवान की कथा सुनने के लिए जा नहीं सकता देखते एक तो श्रद्धा संबल श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरे संत साथ में होने चाहिए और तीसरे भगवान की कृपा होनी चाहिए जिस के बाद ये तीन बातें होंगी वही कथा सुनने जा सकता है और बाकी कथा सुनने नहीं जा सकते उनके लिए सब बीच में रास्ता बाधा बन जाएंगे श्रद्धा संबल जैसे कोई को यात्री हो तो यात्रा तभी अपनी पूरी कर पाएगा जब रास्ते के लिए पाथे संबल के माने रास्ता में खाने के लिए किराए के लिए पैसा भोजन कुछ उसके पास हो तब तो यात्रा करेगा तो भूखो थोड़ी यात्रा चल बिना पैसे भी थोड़ा चल उसके पास कुछ होना चाहिए ऐसे अगर किसी को भगवान की कथा सुनने तक वहां तक पहुंचना है तो श्रद्धारूपी संबल चाहिए उसे श्रद्धा ही नहीं है तो वहां ले कौन जाए उसे वहां पर श्रद्धा ही व्यक्ति के हृदय में होती है तो वहां से वहां तो श्रद्धा को बात श्रद्धावान व्यक्ति को श्रद्धा ही उसे अपने घर से जहां कथा हो रही वहां तक तो पहुंचा देगा श्रद्धा नहीं होगी तो जहां अपने घर बैठा रहे तो एक श्रद्धा रूपी संबल चाहिए और दूसरे संतों का साथ चाहिए संत लोग जो पहले ही कथा के महत्व को जानते हो सुनते रहे हों असंत जीवन जी रहे हों विषयी न हो अति न हो ऐसे लोगों को इनके साथ न किया हो संतों के साथ किया होने सत्संग हो तो सत्संग की वजह से सत्पुरुषों का साथ वो स्वयं कथा सुनते सुनाते हैं तो और दूसरे लोगों को भी करके भाई तुम भी सुनो उनको भी ले जाएंगे सुनाने के लिए कि तुमने नई कथा सुनी हो तो एक बार तो चलो हमारे साथ सुन लो चुपचाप निकल चलो मत बताना किसी को हम कथा सुन कर हैं एक बार सुन लो चलते हो तो वो घेर घार करके किसी प्रकार ले जाते हैं तो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए कभी कभी तो उनके लिए कहिए अगर संतों के साथ होता है तो कभी कभी पहुंच जाते हैं लोग बार कथा सुनने के लिए और फिर तीसरी बात ये कि जिन्हें न प्रिय रघुनाथ जिनको भी रघुनाथ भगवान जिनको प्रिय नहीं है वो भी नहीं पहुँच अगर हृदय में पहले से भक्ति है तो फिर भगवान की कथा सुनने के लिए अगर भगवान राम में भक्ति है तो भगवान की कथा सुनने के लिए भी चल देंगे जब भगवान की भक्ति ही अगर में नहीं है तो फिर कथा सुनने क्या जाएंगे इसलिए भगवान की भक्ति भी चाहिए तीन चाहिए। जाएंगे कोई कभी मानस अगम अति अगर ये तीन बातें नहीं है तो उनके लिए मानस अगम है अगम है जिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते कथा को नहीं सुन सकते ये समझ हो तो ये दो प्रकार के व्यक्तियों की बात उसमें प्रसंग में आ गई एक तो वे जिनके कि मन में इस कथा सुनने की बात ही नहीं है वो उनको तो बिल्कुल व्यर्थ दिखाई देती है उनका तो अति खल करके उस कोट में रख दिया और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति जो लोग कथा सुनना तो चाहते हैं उसके महत्व को तो यद किंचित जानते हैं लेकिन उनमें उसको श्रद्धा उतनी नहीं है संतों का साथ नहीं है घर के तमाम जंजाल हैं वो सब बाधाएं बीच में है इसलिए वो कच्चे मन के हैं थोड़ा थोड़ा वो जानते हैं कथा सुननी चाहिए वृद्धावस्था आ गई अब तो कम से कम सुने ऐसा जी में लगता है लेकिन उसको जो है कार्यान्वित नहीं कर पाते ये दूसरे कुट के व्यक्ति है अब फिर उसके बाद में देखेंगे कल देखेंगे कि दो प्रकार के व्यक्ति और हैं जो लोग ये सब बाधाएं पूरी करके कथा सुनने के लिए जाते ही है ऐसे भी है और फिर कुछ ऐसे हैं जो कथा जाते ही जाते नहीं है तो चौथे प्रकार के जाते भी और सुनते भी हैं जाना अलग बात है कथा को सुनना अलग बात है ये दो पेट के व्यक्ति आए हैं उनको कल देख नान्याहारधिपते हृदय मदीरे सत्यम बदान भवान कितरात्मा भक्ति प्रय्छ रुकर्भराम का दोसरहित गुरुमा चीराम जय जयरा श्रीराम जयराम जय जयराम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 जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय जय